विनयपत्रिका हरिशंक पद देवनुजन दहन गुण गहन गोविंद नंद आनंद आधाताशी शंभुशिव रुद्रशंकर भयंकर भीम घोर तेजातन क्रोध राशि अनंत भगवंत जगदंत अंतत्राश शमन श्रीरमन भुवनारामं भूधराधीश जगदीश ईशान विज्ञान घन ज्ञान कल्याण धाम वामना व्यक्त पामन परावर विभो प्रकट परमात्मा प्रकृतिस्वामी चंद्रशेखर हर अनग अज अमित अव छिन्न भृषभेश गावी नील जलदाभ तनु श्याम बहु काम छिराम राजीव लोचन कृपाला कम्ब कंबुकपुर पुधवल निर्बल मौल जटासुर तटनेशित सुमन मला वसन किंजलधर चक्र सारंग धर कंज कौमोदीतिशाला मार करी मत मिघराज त्रैन हर नौमी अपहरण संसार जाला कृष्ण करुणा भवन धवन कालीपुल कंसाद निर्वंशकारी त्रिपुर मद कर मत् गज चरमर नंदको रग्रसन पन्नगारी व्यापक अकल सकल पर परम हित ज्ञान गोतीत गुण वृत्तिता सिंधुचित गर्व बज्र गौरीशव दक्ष मख अखिल विध्वंस करता प्रिय भक्त जन काम दुख धेनुरीहरण दुर्घट विकट विपति भारी सुखद नर्मद वरद विरज रुचिर हरि शंकरी नाम मंत्री दुख हरनी आनंद खानी विष्णुशिवलोक सोपान समर्वदा बदति तुलसीदास विशदाणी इस भजन के प्रत्येक पद में आधे में भगवान श्री विष्णु की और आधे में भगवान शिव की स्तुति की गई है इसी से इसका नाम हरिशंकरी है गोसाई जी महाराज ने विष्णु और शिव की एक साथ स्तुति करके हरिहर में अभेद सिद्ध किया है भगवान विष्णु दानव रूपी वन के जलाने वाले गुणों के वन अर्थात सात्विक सद्गुणों साथ से सम्पन्न इंद्रियों के नियंता, नंद उपनंद आदि को आनंद देने वाले और अविनाशी हैं भगवान शिव शंभु शिव रुद्र शंकर आदि कल्याणकारी नामों से प्रसिद्ध हैं बड़े भारी भयंकर महान तेजस्वी और क्रोध की राशि हैं। भगवान विष्णु अनंत हैं छह प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हैं। जगत का अंत करने वाले यम की त्रास को मिटाने वाले लक्ष्मी जी के स्वामी और समस्त ब्रह्मांड को आनंद देने वाले हैं भगवान शिव कैलाश के राजा जगत के स्वामी ईशान विज्ञान घन और ज्ञान तथा मोक्ष के धाम हैं भगवान विष्णु वामन रूप धरने वाले मन इंद्रियों से अव्यक्त पवित्र विकार रहित जड़ चेतन और लोक परलोक के स्वामी साक्षात परमात्मा और प्रकृति के स्वामी हैं भगवान शिव मस्तक पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले सृष्टि के संहारकर्ता पाप शून्य अजन्मा अमेय अखंड और नंदी पर सवार होकर चलने वाले हैं भगवान विष्णु नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले अनेक काम देवों की सी शोभा वाले कमल के सदृश सुंदर नेत्रों वाले और समस्त विश्व में रमने वाले कृपालु हैं भगवान शिव शंख और कपूर के समान चिकने श्वेत और सुगंधित शरीर वाले मल रहित मस्तक पर जटाजूट और गंगा जी को धारण करने वाले तथा सफेद पुष्पों की माला पहने हुए हैं भगवान विष्णु कमल के केसर के समान पीतांबर धारण किए तथा हाथों में शंख चक्र पद्म शार्ग धनुष और अत्यंत विशाल कौमुद की गजा दिए हुए हैं भगवान शिव कामदेव रूपी मतवाले हाथी को मारने के लिए सिंह रूप तीन नेत्र वाले और आवागमन रूपी जगत के जाल का नाश करने वाले हैं ऐसे शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ भगवान विष्णु सबका आकर्षण करने वाले करुणा के धाम काली नाग के दमन करने वाले और कंस आदि अनेक दुष्टों को निर्वंश करने वाले हैं भगवान शिव त्रिपुरा सुर का मद चूर्ण करने वाले मतवाले हाथी का चर्म धारण करने वाले और अंधकार रूपी सर्प को ग्रसने के लिए हैं। भगवान विष्णु ब्रह्म चराचर में व्यापक कला सबसे श्रेष्ठ परम हितैषी ज्ञान स्वरूप अंतकरण रूपी भीतरी और श्रवणादि बाहरी इंद्रियों से अतीत और तीनों गुणों की वृत्तियों का हरण करने वाले हैं भगवान शिव जलंधर के गर्भ रूपी पर्वत को तोड़ने के लिए बद्र रूप पार्वती के पति संसार के उत्पत्ति स्थान हैं और दक्ष के संपूर्ण यज्ञ के विध्वंस करने वाले हैं भगवान विष्णु जिनको भक्ति ही प्यारी है जो भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए काम धेनु के समान है और उनकी बड़ी बड़ी कठिन तथा भयानक विपत्तियों के हरने वाले अतय हरी कहलवाने वाले हैं भगवान श्री सुख आनंद और मन वर देने वाले विरक्त सब प्रकार के विकारों एवं दोषों से रहित और आनंदवन काशी की गलियों में विहार करने वाले हैं यह हरि और शंकर के नाम मंत्रों की सुंदर पंक्तियाँ रागद्वेषादि द्वंद्वों से जनित दुख को फनने वाली आनंद की खानी और विष्णु तथा शिवलोक में जाने के लिए सदा सीढ़ी के समान है यह बात तुलसीदास शुद्धवाणी से कहता है